मैंने उनके आदेश का पालन किया फल आदि काटना हो जाने के बाद माँ पास के कमरे में गई स्नान करेंगी तेल का पात्र तथा कंघी लेकर वे मेरे सामने आ बैठी उनके सिर पर हाथ लगाने में मैं आगा पीछा कर रही थी यह देखकर उन्होंने एक बालिका के समान कहा मेरे सिर में कंघी कर दो न आदेश पाकर मैंने कंघी कर दी राजू स्नान करने के बाद आकर बोली मैं दही के साथ चिवड़ा खाऊंगी। माँ ने वहीं एक कटोरे में चिवड़े के साथ दही मिलाकर थोड़ा सा अपने मुख में देने के बाद उसे राधू को दे दिया मैं कंघी करना छोड़कर फिर में तेल लगा रही थी माँ ने कहा देखो जयराम बाटी में कुछ लड़के दीक्षा लेने गए थे सो मैंने दिया नहीं इस पर वे विनती करते हुए बोले तो फिर पाव की थोड़ी धूल ही दे दीजिए हम लोग ताबीज बनाकर पहनेंगे ऐसा था उनका भक्ति विश्वास फिर मैं कंघी करते करते माँ के बहुत से बाल निकल आए थे माँ ने कहा लो जी रख लो वस्तुता मैं ही धन्य हो गई मेरी उन्हें ले जाने की इच्छा थी इसके बाद मैं माँ के साथ गंगा में नहाने गई स्नान करके आने के बाद पूजा समाप्त होते ही माँ प्रसाद वितरण करने लगी इसी में काफ़ी समय चला गया श्यामदास कविराज राधू को देखने आए माँ ने राधू को बुला देने के लिए कहा मैं बुलाने गई थोड़ी देर बाद बिहारी महाराज आकर कविराज महाशय को बुला लाए उनके जांच कर लेने के बाद माँ ने राजू से उन्हें प्रणाम करने को कहा राधू ने झुककर प्रणाम किया उनके चले जाने पर किसी किसी ने पूछा वे क्या ब्राह्मण हैं माँ नहीं वैद्य हैं तो फिर आपने प्रणाम करने को क्यों कहा माँ करेगी क्यों नहीं कितने बड़े विद्वान हैं ये लोग ब्राह्मण तुल्य ही हैं इन्हें प्रणाम नहीं करेगी तो किसे करेगी क्या कहती हो बेटी ठाकुर का भोग हो गया माँ का भोजन हो जाने पर हम सभी खाने बैठी माँ ने मुझसे कहा उड़द की दाल अच्छी हुई है खाओ नलनी दीदी ने कहा तुम हर रोज आकर चली जाती हो भोजन नहीं करती आज अच्छी तरह खाओ माँ अब विश्राम करेंगी शोरगुल न हो इसलिए हम लोग बगल के कमरे में चली गई थोड़ी देर बाद हम बाहर आई माँ ने कहा देखती हो न सब दरवाजे बंद कर रखे हैं गर्मी से प्राण निकल रहे हैं जरा खोल तो दो बेटी मैंने खोल दिए थोड़ी देर बाद ही माँ उठ कपड़े धोने लगी ठाकुर का संध्या का भोग दिया गया माँ आकर उत्तर के बरामदे में आसन बिछा कर बैठी थोड़ी देर बाद बहू नाकू आदि सब थिएटर देखने चली गई माँ के सामने चुपचाप बैठे बैठे मैंने देखा कि उनके सिर पर सामने की ओर बहुत से केस पके हुए थे मन में आया कि सवेरे यदि न उन्हें निकाल डालती माँ ने भी कहा आओ तो बेटी मेरे पके हुए बाल निकाल दो